पन है दोषों को दबाना छुपाना कपट करना ये लुफंगों का काम है सरल स्वभाव न मन कटुलाई यथालाभ संतोष सगाई तो ये पक्का कर दो कि मन को लुफंगा नहीं बनने देंगे तो फिर क्या करना है बहुत आसान तरीका पठानकोट वाले भी सुने और वाशी वाले भी सुने हम सबको भोजन नहीं दे सकते सबको कपड़ा नहीं दे सकते सबको पानी भी पूरा नहीं पहुंचा सकते लेकिन जो हमारे संपर्क में आए उनका हित सोच सकते हैं और प्रेम दे सकते आप हित सोचिए दूसरे के दुख में द्रवित हो जाइए, दूसरे के सुख में आनंदित आनंदित हो जाइए, आपका अंतरात्मा का सुख प्रगटेगा और आपका दुखहारी हारी दुख हर लेगा आप निर्दुख होने लगेंगे दूसरे के दुख में द्रवित होंगे तो अपने दुख में निर्दुख हो जाएंगे दूसरे के सुख में सुखी होने लगेंगे तो आपको दूसरा तो भोग के सुखी होगा आप तो उसके सुख संतोष में अंतरात्मा का संतोष भोगे भोगी हुए बिना सुखी हो जाएंगे किसी का बुरा नहीं सोचेंगे किसी का बुरा नहीं चाहेंगे किसी का बुरा नहीं करेंगे हम देखो कितने कड़क शब्द बोल रहे हैं भी बोल दिया लेकिन फिर भी हमारे हृदय में प्यार और मंगल की भावना है मीठी गाली भी है जो अपनी रिपोर्ट बापू के पास कोई आया और फिर अलग अलग से रिपोर्ट पूछा क्या हुआ कैसा हुआ अपनी गलती स्वीकार नहीं करता गलती को दबाता है उनको लुफंगा कहा जाता है मैं लुफंगा बोल रहा हूँ सुनने वाले सुन रहे लेकिन मेरे लिए उनके हृदय में नफ़रत नहीं हो सकती और होगी तो चैन की नींद भी नहीं आएगी बिल्कुल पक्की बात है आज ही की आज अगर चैन की नींद आती है तो समझो नफरत नहीं है अगर चैन की नींद नहीं आती तो समझो मेरे लिए नफरत है क्योंकि मैं आपका मंगल चाहता हूँ आपको मेरे प्रति नाराज़गी हो गई तो मंगल चाहने वाले के प्रति जो गलत सोचेगा अश्रद्धा से सोचेगा तो उसकी नींद नरम होती मेरे को तो अच्छी नींद आती आएगी भी तो आप किसी का बुरा ना सोचो किसी का बुरा ना चाहो किसी का बुरा ना करो तो आप बुराई रहित हो गए बुराई रहित होना बहुत ऊंची बात है बुराई रहित हो गए तो ये कपड़ा मेरा सफेद है मैल रहित हो गया तो सफेद तो उसका स्वभाव है बुराई रहित हो गए तो, तो सच्चिदानंद तो आपका स्वभाव है आपको कहीं भगवान के पास जाना नहीं है भगवान को बनाना नहीं है ना दुनिया को बनाना है ना भगवान को बनाना है ना भगवान को लाना है ना भगवान को बुलाना है भगवान तो अपना हपा है बुराई रहित हो गए और ये लोपड़ों के साथ मिलना कम कर दिया अथवा फिसल जाते हैं तो पुकारें हितेशी को बस हो गया बाकी वो संभाल लेते हैं भगवान रक्षा करते हैं हम पुकारें हृदयपूर्वक अभी जिसको हनुमान जी का मंत्र दिया उसके पास रात को 10-11 बजे बंदर के रूप में कोई आ जाता है फिर खा पी के भली चने बने पानी वानी पी के चले जाते बापू जी तो अभी तो बंदर आते हनुमान जी नहीं आते हरे पगले रात को दस बजे कोई बंदर आता है खाए बैठे ऐसे देखे अब वो समझ गया फिर हनुमान जी का प्रार्थना करो असली रूप दिखाए तो बोले बापूजी असली रूप में तो ऐसा है कि अभी जो मंदिरों में देखते हैं ऐसे हनुमान जी नहीं है पतले से हो गए हैं और वृद्ध हो गए हैं और सफ़ेद सफ़ेद बाल हैं रोमकूप जो दिखाते हैं ऐसे नहीं है हैर ये सब लालजी महाराज को भी बड़ा शौक हुआ था कि भगवान राजगद्दी पे बैठे थे श्री रामचंद्र जी का राज कारोबार कैसा का था तो त्रेता युग में राम जी जब राजगद्दी पे बैठे वो सारा का सारा सीन उन्होंने ध्यान में देखा और मेरे आगे वर्णन किया उस जमाने के गेहूँ के दाने भी दिखे तो चमेली बैर जितने तो मनुष्य भी बड़े बड़े हाथी भी आ, अभी से चार गुने लंबे चौड़े मेरे को उन्होंने दिखाया कि इतने बड़े बड़े हाथी थे वटवृक्ष के तरफ ऐसा लगभग खैर हर युग का अपना अपना होता है कल युग में साढ़े तीन हाथ मतलब साढ़े सवा पाँच साढ़े पाँच फुट की एवरेज दोपर में सात हाथ त्रेता में साढ़े दस हाथ और सतयुग में चौदह हाथ का आदमी होता था इसीलिए पुरानी ईटें इतनी चौड़ी चौड़ी दिखती हैं मोहनजादर हो या और जगह पर खोद काम में पुरानी ईटें चौड़ी चौड़ी दिखती है। तो आदमी के हाथ चौड़े चौड़े थे तो चौड़ी चौड़ी सभी अष्टदा प्रकृति में होता है आप दुखों से बचना है तो हमें ईश्वर को पाना है और ईश्वर सत रूप हैं तो झूठ से बचें ईश्वर चेतन रूप है तो हम जड़ आकर्षणों से बचें ईश्वर ज्ञान स्वरूप है तो हम अपना ज्ञान बढ़ाएं दूसरे का ज्ञान बढ़ाएं अपना सुख बढ़ाएं दूसरों का सुख बढ़ाएं अपनी सुविधा नहीं हर हाल में सुखी रहना इसको सुख बढ़ाना है हम निष्कपट रहें दूसरों को निष्कपटी बनाएँ देखो तो ऐसा नहीं करना इसको ऐसा बोलना इसको ऐसा बोलना ऐसा करना वैसा करना। राम कृष्ण बोलते थे कि वकील डॉक्टर और दलाल को ईश्वर नहीं मिल सकते बोले क्यों बोले जानबूझ के झूठ बोलते हैं बुलवाते हैं दलाल भी और डॉक्टर मेढक काटता है क्या क्या हिंसा करता है तो वो हृदय जरा कठोर रहे तो नाग महाशय डॉक्टरी का धंधा छोड़ के साधना में लग गया और ईश्वर प्राप्ति कर ली खैर आप लोग डॉक्टरी छोड़ दें या ये छोड़ दें ये मेरा आग्रह नहीं है आप केवल लोफरों को पोषण छोड़ दें ये विकार आते हैं आपको शोषित करके चले जाते आप विकारों के समय निर्विकार नारायण का स्मरण करिए हरि शरणम हे प्रभु रक्षमा मम हृदय भवन प्रभु तोरा रा ताही बसे आई बहु चोरा आए बहुत चोर गुस्से मारा में कल अमित बट मारा को सुने नहीं मोर पुकारा मैं रास्ते का पथिक हम महाराज अरे विकार सदियों से हमको गिरा रहे हैं अभी भी गिरा रहे महाराज आप रक्षा करो आर्त भाव से प्रार्थना करो तो अपने को विकार रहित दोष रहित मनाते जाओ और दूसरों के गहराई में निर्दोष नारायण को देखो अपनी गहराई में निर्दोष प्रभु को देखो निर्दोष प्रभु का चिंतन निर्दोष प्रभु का ध्यान वही आराम है मैं एकांत में चला जाऊं, आराम करना है बहुत हो गया ये सब ये बदमाशी की भाषा है जहां सत्संग मिलता है हितेशी है रक्षक है वहां अगर आदमी सुखी नहीं हुआ तो समझो वो बड़ी मुसीबत के तरफ जा रहा है दंडनीय होने के लिए शरद धुनी धुनी पछता मनोहर दास ने ऐसी गलती की फिर मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा हितेशियों से कन्नी काटना समझो तबाही को तेजी से बुलाना है हमें तो इस बात का बड़ा गर्व है बड़ा संतोष है कि हम सात साल गुरु के चरणों में रहे डीसा और अहमदाबाद दो घंटे का रास्ता ढाई घंटे का अहमदाबाद वालों को पता नहीं चलने दिया कि हम कहाँ रहते हैं और कभी गुरुजी से धोखा नहीं किया हमने हम दो मिनट घर पर मिल के आए थे वहाँ से हम पसार होते थे तो घर पे मिले और गुरुजी को पता न चले ऐसा नहीं और मिले माँ से या एक दो बार मिले तो गुरुजी जी क्या के आ गया और ऐसा दूर नारायण की माँ जिंदी है अगर उसको उंगली भी लगाई हो तो उंगली कट जाओ उसको जहाँ लगा हो उसके अंग को कोड लगो नहीं जब फकीरी ली तो ली शादी किए तो क्या है लेकिन अब हम गृह त्याग करके गुरु के समर्पित हुए हैं तो फिर तो नारायण की माँ की इसीलिए श्रद्धा है और तो दूसरी माइयाँ तो चंद्रमा को देखकर कर अर्घ्य देती और फिर व्रत खोलती है ये तो मेरे कोई चंद्रमा मानती है कि हमारे ही साईं भगवान है चंद्रमा है नहीं तो गड़बड़ी करते साईं को नहीं पता चले अपन मिलते रहें तो काय को मेरे को बापू मानती <laughs> दो तारे को बापू थोड़ी माना जाता है तो उसकी श्रद्धा है मेरी माँ की श्रद्धा है तो ये सत्य के लिए है ना ये सत्य की महिमा है मेरी महिमा नहीं है सच्चाई की महिमा है कपट की महिमा नहीं होती सत्य समान तप नहीं झूठ समान नहीं पाप जब तक साक्षात्कार नहीं हो तब तक सच्चाई जितनी पक्की होगी उतना काम जल्दी होगा अब साक्षात्कार हो गया तो सच्चाई झूठाई दोनों बाधित हो गया फिर तो नरोवा कुंजरो कृष्ण कहते हैं लोग मांगल्य के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता तो आप लोग जो सुन रहे हैं साध्वी तरुणवा का सत्संग अथवा वासुदेव का सत्संग या देश विदेश में चीन में जापान में रशिया में इटली में अमेरिका में पोलैंड जर्मनी सिंगापुर पाकिस्तान नेपाल आदि आदि से कई बार बोला हूँ ये नाम और हिंदुस्तान में भी कई जगह पर सुन रहे हैं तो अब मैंने सोचा ये चौदह पंद्रह सोलह सत्रह दोपहर तक सत्संग तो हरिद्वार में होगा लेकिन दोपहर के बाद क्या करूँ दिल्ली को लांघ के जाएंगे तो दिल्ली वाले छोड़ेंगे नहीं तो एक आध घंटा दिल्ली को दें और फिर जहाज की सुविधा अहमदाबाद में बनती है तो अहमदाबाद की द्रु ने और दूसरों ने संदेशा भेजा कि हम हरिद्वार नहीं आ पाए हमें तो यहाँ सेवा करनी है मैंने कहा बहुत अच्छी बात है बढ़िया बात है द्रु दीदी है ना आपकी संचालिका में अच्छी बात है तो तुम तुम वहीं रहो ये तो हमारे खुश हमारे मन की बात कही तो फिर हम वहीं आ जाएं तो कैसा रहेगा एक दिन आधा दिन तो हजार लाखों लाखों करोड़ों रुपया करोड़ों तो नहीं लाखों रुपया बच जाएगा किराया गुजरात के मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र के लोगों को महीन मुलाकात हो जाए ऐसा सोच रहा हूँ अभी आखिरी टाइम पे एक दो दिन में भी बोलना पड़ेगा सूरत का नहीं जम रहा है इतना तो अहमदाबाद का तो सीधा है धड़ाख से यहाँ से दिल दिल्ली दिल्ली से अहमदाबाद और अहमदाबाद वालों को पता है कि आएंगे, तो शाम को आएंगे तीन चार बजे तब तक उपवास कर लेंगे पंचगवे पी लेंगे ऐ है खुशी आ गई एक दूसरे को देखो क्या क्या है संकेत कर रहे हैं कोनियाँ लगा रहे हैं आश्रम में बच्चे लड़के महिला आश्रम में बच्चियां बेटियां बापू की देखो कैसे खुश हो रही है ना खुश हो रही है अब तो खुश हो रहे हैं दिल्ली वाले भी खिल रहे हैं आजकल जी जागरण में भी सत्संग आता है मैंने सुना बताया था कि आएगा तो आता है ना सुबह आठ चालीस से नौ बजे तक जी जागरण में सत्संग आता है ए टू जेड में भी आता है जो टाइम आता होगा अब आपके यहाँ अहमदाबाद और दिल्ली सत्रह तारीख को कैसे प्रोग्राम बनता भी पक्का नहीं हो रहा है लेकिन ये सारे प्रोग्रामों का सार है कि आप ठान लो कि हमें अब निर्दुख होना है हमें इन लोफरों से बचना है नहीं तो ये लोफरों को हम पोषते रहेंगे तो हम लुफंगे हो जाएंगे और लुफंगे भटकते रहते हैं कई योनियों में निगुरे, जो मन चाह करते हैं वो निगुरे हो जाते हैं तो मेरी होश हो जल जाए मेरी वासना अहंकार जो हो जल जाए प्रभु तेरी होशो रह जाए जय जय हनुमान ज्ञान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जैसे गुरुदेव हमारा परम हितेश चाहते हित चाहते वैसे अपने इष्ट देव को भगवान को प्रार्थना करो एक तो बुराई रहित होने का प्रयत्न करो और मैं बुराई रहित हुआ हूँ ये अहंकार मत करो दूसरी बात बुराई मुझ में है ऐसा करके बुराई को गहरे मत उतरने दो बुराई है ये लुफंगे मन में बुराई है तो मन लुफंगा है और बुराई नहीं है तो मन भगवान का साधक है तो बुराई है तो लुफंगे में है तो इस लुफंगे को सुधारना है तो आप भी बल लगाओ गुरुजी का बल उपयोग करो भगवान को प्रार्थना करो तो लुफंगा ठीक हो जाएगा रोशनी हो न सकी दिल भी जलाया मैंने जलता रहे दिल दिल जला लवरी के लिए भगवान के लिए दिल तो ही जलाया जाता हाँ सुनो तो कैसा कैसा गाना गाते कैसे कैसा करते हैं ये सब फिसलने के तो हजार रास्ते हैं चढ़ने का तो एक ही शास्त्र का और अपना पुण्य का प्रभाव हम्म हम्म मेरे गुरुजी ने चिट्ठी लिखाई थी किसी को लुफंगेपन से बचने के लिए ख़त लिखा वो खत उसको तो भेजा लेकिन ऐसा अच्छा लगा कि मन को सीख नाम की पुस्तक बनी अपन भी छपाई गुरुदेव ने भी छपवाई थी हमें हमने ये जो मन को सीख है मेरा नहीं है ये गुरुदेव जी का ही उपदेश है आप मेरा नहीं मानना ये गुरु के उपदेश को उठा के उन्हीं का फोटो है शायद उस पुस्तक पे तो बापू जी का ही फोटो है हाँ नारायण हरि हरिओम हरि तो आप पक्का इरादा कर लो कि सबको रोटी नहीं दे सकते कपड़ा नहीं दे सकते सबका मंगल चिंतन कर सकते सबको स्नेह दे सकते हैं सबको सद्भाव दे सकते हैं इससे आपका हृदय व्यापक हो जाएगा और वासना का वेग है उस समय भगवान को पुकारू रामकृष्ण जैसे को भी वासना का वेग सताता है तो आपकी और हमारी बात क्या तो रामकृष्ण देव ने क्या करा अपने सेवक को बोला कि तम भूक्का लिया चांदी का बोस्की का कुर्ता बनवा के लाओ और एक चमचमाती हीरे वाली अंगूठी ले आओ वो आई और वो ठाकुर ने वो पाकुरुड़ाया गुड़ बॉस के कच्च से कुर्ता भी पहना अंगूठी भी देखी बोले ले, ले ले ले मजा देख कितना सुख है वो जो लाया था सेवक वक़ छुप के देख रहा कि अब क्या करते हैं ठाकुर जी ठाकुर जी तो लुफंगे को सुधारना चाहते थे वो कुर्ता देख के थोड़ा मजा लिया गुड़गड़ाहट का एक मजा लिया अंगूठी का मजा लिया अंगूठी उठा के गंगा में फेंक दी बोसकी का कुर्ता उठा के फाड़ दिया आहो तंबाकू वाला गुड़गड़ाहट करने वाला होकर फेंक दिया बोले क्या किया बोले रात को सपने में आया कि मैं ऐसा कर रहा हूँ मजा ले रहा हूँ तो देखा कि इसमें लुफंगे में लुफंगा शब्द मैंने मिलाया इसमें मन में ये वासना है तो मन को दिखाता हूँ ले कहाँ है सुख देखो क्या मिला ये हुआ ये हुआ फिर क्या हुआ तो कितने सावधान रहे महापुरुष अपनी गलती को उखाड़ने के लिए आपन जब तक कमर नहीं कसते तो गुरु जी और भगवान जी चाहे तो भी नहीं निकाल सकते आप सुधारना ना चाहे तो भगवान और गुरु आपको नहीं सुधार सकते और सुधारना चाहे आप सुधरना चाहे तो भगवान और गुरु बहुत तेजी से आपका कल्याण कर सकते नारा नबे देखो दो दो महीने हुए दो तीन महीने तीन महीने मैं कितना हो गया इनके खानदान में दस पीढ़ियों में इतना आध्यात्मिक अनुभूति किसी को नहीं हुई जितने इसको हुई अभी तो और खजाने हैं अभी तो सात पीढ़ी इनकी तो मौज हो गई एकदम तेजी से साधना हुई है नारायण हरि मर्द तो छोड़ के चल दे लेकिन ये हेतल दवे छोड़ के आ गई पति तो घर छोड़ के चले जाते लेकिन पति तो घर में रहे पत्नी आ गई और पति भी बहादुर है इसका बोले मेरे से बात नहीं करो इधर मन नहीं लगाओ जो बापू बताते हैं उधर ही रहो तो से बात भी नहीं करते ऐसा नहीं रूठ के मदद रूप होने के लिए बात नहीं करते मेरे से बात करोगी तो चिंतन होगा ना इधर का तो मैं उसी चिंतन में रहू सुमरण ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट मन ईश्वर में लीन हो हले न जीवा होट ऐसी महान ऊंची गति आती एक से एक सूक्ष्म साधन है लेकिन ये विकारों को पोसते रहे और साधन की बात करते रहें तो काम नहीं चलेगा विकारों को निकालने में डट जाए तो फिर थोड़ा सा साधन भी बहुत हो जाता है साधन भी करते हैं असाधन को पोषते रहते हैं बस इसी में लुफंगे बन जाते हैं। अरे पैम जे बालता नहीं है तेरे को या तेरे एम की कथम है बात समझ में आती है तेरे जैसे ही पीले कपड़े पहन के वो बैठे हैं काशी विश्वनाथ गंगे प्रेम जी भी संयमी हैं प्रेम जी तो लंगोट में भी संयमी है खाने पीने में भी संयमी है कभी ऐसा नहीं कि ये मिला ये खाऊं ये ये मिले तो अच्छा ऐसा मिले तो अच्छा नहीं इधर रहें उधर रहें जहाँ भी पड़ जाए और लोग तो सोचते हैं ये फलानी जगह रहे फलानी सुविधा में प्रेम जी उनसे भी पार है फलानी जगह ढिंगनी जगह नहीं जहां भी रहे जहां भी कहा चलो हुआ जब फकीर तो रहा नाता किसी से क्या छोड़ अपने दिल भर को फिर पाना किसी से क्या तू बड़ी न बेल पड़ा अपने प्रभु से खेल नारक सुविधा से मेल सुविधा असुविधा सब ठीक है एक घर दिठो बो घर दिठो उतें दिठो तो वरी वो कार मुका अच प्रकाश में बुधाई हम भिटकियों हम ही थो थान अस्तार लिकाय लिकाय लिकाय कपट कपट कपट कपट को तबाह कर देता इसलिए पक्का कर लो आज से कपट नहीं करेंगे गुरु से नहीं छुपाएंगे वो शंकर इसी में गया कपट कपट गांठ मन में नहीं सबसे सहज स्वभाव नारायण व दास की लगी किनारे नाव तो सुन लिया पठानकोट वालों ने पठानकोट का माहौल भी अच्छा बहुत वो पठानकोट से 30 किलोमीटर दूर पर वो आश्रम है ना उधर सोचते थे कि कभी कार्यक्रम देंगे बहुत लोग आते बेचारे आपकी बार सत्रह के बाद का इधर उधर का देखें कैसा प्रोग्राम बनता है धर्मशाला और पठानकोट के बीच में आसन गुलवा गोलवा वो भी जंगल में एकांत में मर हुआ लेकिन गांव भी नज़ीक है बहुत लोग आते हैं, बहुत एक बार सत्संग में बहुत भीड़ होती है आजकल तो कहीं भी जाओ बस अभी हरद्वार में भी एकांत में आए तो भी देखो पंडाल भर जाता है बहुत इधर उधर अच्छा तब भी तो कल और बढ़ेगा परसों अभी मैं दो चार दिन एकांत में अज्ञात जाना चाहता हूँ चौदह तारीख को तो आना पड़ेगा तेरा रात को आना पड़ेगा या पारा को आना पड़ेगा आठ तो गई नौ दस ग्यारह तीन दिन ऐसी जगह जाऊं आप ढूंढ के थक जाओगे नहीं मिलूंगा ए गाड़ी तो तैयार है लेकिन अब देर हो रही है हमारा भी कोई पक्का कोई नौकरी ड्यूटी तो है नहीं हरिओ नारायण हरी ओम नमो भगवते वासुदेवाय हे भगवान सबको बुद्धि दे हमारे गुरुदेव प्रार्थना कराते थे हम उस समय इतना महत्व नहीं जानते थे अभी थोड़ा पता चलता है कि प्रार्थना का कितना भारी महत्व है हे भगवान बोलो हे भगवान सबको सतबुद्धि दे शक्ति दे निरोगता दे अपना अपना कर्तव्य पालें और सुखी रहें हे भगवान सबको सदबुद्धि दे शक्ति दे देरोगता दे अपना अपना कर्तव्य पालें और सुखी रहें तीन बार बुलवाते थे अभी और बोलो हे भगवान ये लीलाशा जी प्रभु जी के वचन बोल रहा हूँ मेरे में इतनी अक्ल नहीं है मेरे गुरुदेव जी के नाम से अपना गुजारा कर रहा हूँ हे भगवान सबको सत बुद्धि दे शक्ति दे देरोगता दे अपना अपना कर्तव्य पालें और सुखी रहे हरिओम हरिओम हरिओम इतना लीलाशा बादशाह चल पड़ी कर मंडला हाथ में पैदल गाड़ी में उधर बैठे वो दिन भी थे गुरुजी जी के सानिध्यता के गुरुजी के सानिध्य के दिन जब मिलते हैं उनकी बराबरी कोई दिन नहीं कर सकते हम जोगी रे क्या जादू है लीला शाह बापू तुम्हारे प्यार में हसली जोगी तो लीलाशाह बापू जैसे जोगी रे जोगी रे। <laughs> अच्छा जी वासी वाले और पठानकोट वालों की लाइन अब जैसे हाँ सुनो सुनो वासी वाले खास बात पठानकोट वाले शास्त्र में ग्रीष्मकाल में सावधानी की बात बताई अति परिश्रम न करें गर्मियों के दिन में अति जागरण न करें अति व्यायाम न करें और अति भोजन अथवा भारी खोराक न खाएं और ख़ास बात ये कही गई है कि सूर्य के सीधे किरण पड़ने से हमारा जलयश और बल थोड़ा कम हो जाता है तो पाचन और रस कम बनता है इन दिनों में संसारी व्यवहार करने से बड़ा भारी घाटा पड़ता है इसलिए ग्रीष्मकाल में संभोग आदि पति पत्नी के व्यवहार से बचें और ख़ास बात कहिए कि दही भूल कर भी ना खाएं हाँ मथ कर लस्सी पिए मक्खन खा लें हमने आज लस्सी लस्सी तो बांटी लेकिन उसका मक्खन मक्खन तो हमारे हवाले हमने कर दिया जो कुछ जमाई थी थोड़ी बहुत हमारे लिए दही तो उतना तो मैं नहीं खाया मैं फिर ऊपर ऊपर का जो मक्खन मक्खन निकला मैं क्या लाओ मक्खन मक्खन साधु खाए छाछ फिर बाहर भेज दिया हमने थोड़ी सी पिया और उसमें भी हमने चालाकी की घाटी घाटी छाछ थी वो मैंने पी थोड़ी सी पी बाकी की घाटी छास में मैं क्या और पानी मिलाओ मेरी छास में नहीं पानी मिलवाया बाहर भेजी उसमें पानी मिलवाया उनको बाहर तो ज़्यादा लोग हैं वहाँ तो मैं अकेला पचास ग्राम छास, छाछ अपने क्यों पतली पियो अपन तो पचास ग्राम गाड़ी गाड़ी पी लिया उनको तो गिलास गिलास देना है पाँच दस पंद्रह जो भी आदमी मैं क्या दे दामो दर दाल में पानी पी मैं बोला शक्कर भी डाल दो और उसमें वो भी कर दो छोंक भी लगा दो तो, तो जरा जीरा बीरा पुदीना मोदीना वाला उनको भेजा अपने शादी पी लेकिन शादी भी गाड़ी गाड़ी पी और मक्खन मक्खन सब थोड़ा सा मक्खन रह गया हमें क्या जरा सा वो भले चख ले, बोल देना मक्खन वाली छाश आवाज़ मार के पिला क्या <laughs> मक्खन मक्खन तो हमने ले लिया जरा सा मक्खन रहा हमें क्या आवाज़ मारना मक्खन वाली छाछ पटा के आना उनको जो काम कर रहे थे न उनके लिए भेजी थी छाछ अब क्या करे वो जो हमारे लिए जमाया उस उत, उतनी छाछ में ये काम करने वालों को बिना पानी के कैसे काम पूरा होता होंगे डालो दे दाम उधर दाल में पानी जिसको छाछ पीने को मिला हाथों पर करो उधर होंगे काम करने वाले फिर छास में क्या कम पड़ जाए तो नमकीन भेजा मैं क्या किसी को छास दो किसी को नमकीन दो हर दिन में तुमको भी तो नमकीन जिसको मिला हाथ ऊपर करो हँ किसी को टॉफ़ी मिली किसी को कुछ मिला हाथ ऊपर करो कुछ भी मिला तो हाथ ऊपर करो अब कुछ नहीं मिला हाथ ऊपर करो तो तुम आए नहीं थे उस समय मेरा क्या कसूर जिनको कुछ नहीं मिला उनको दे भाई चल ले जा मिठाई